na krishna krishna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 महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं सीडी के पास में गांव है वहां से वो हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में ज़रूर बताएं हमें तो आप सभी की तरफ से संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है कहा मेरे पिताजी के बारे में आपको तो अभी वो, एक शुगर तो वो भी थे। हम के के लोग मतलब एक प्रकार सा आ, मतलब बिजनेस भी है वो भी हम लोग करते सबसे बड़े भाई मेरे बिजनेस के बारे में देखते हम लोग घूमना उपर गांव आना जाना रहता है मेरी माता जी थी वो बीच में अभी दो साल ढाई तीन साल पहले गुजर गयी और थोड़ा भी भी बहुत भी बिजनेस भी करते है जे, जे, जे। संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूंगा की आप अपने महाराज के बारे में जिनका जिक्र आपने किया उनके बारे में जरूर बताइए पहले हम लोग धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे तो राष्ट्रसंत सदगुरु गनोवर्धन स्वामी महाराज जो है वो हमारे गुरु जी है जो कि यहाँ जो कि यहाँ शिवडी के बाजू में उनकी समाधि स्थान है को तो जगह है उनका समाधि स्थान है उन्नीस सौ नव उनका देहने महानिर्वाण कहता तो उनका देह उनके इच्छा अनुसार वो है आपकी समाधि करने का वो मेरे पिताजी जो है वो ट्रस्ट के पूरे प्रेसिडेंट है मैं भी वहाँ पे विश्वस्त करके काम करता हूँ उसके बाद में एक 15-20 साल में एक शुगर फैक्ट्री जो थी तो उसके भी में है। तो भी वजह से लोगों में आना जाना लोगों के से लोगों के बीच में बातें करना उनकी जो भी तकलीफे हैं वो सब समझना कि किसान के लिए कुछ काम कर सकते हो या सोशल काम कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्या है बेसिकली शिवी जो आते है लोग बहुत सारे लोग आते हैं शिवडी साई बाबा के लिए तो उन लोगों को हम लोग आ, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देना उनका रहने का बंदोबस्त करना ये जो काम है हमारे जनार्दन स्वामी के, या के, ट्रस्ट के ये सब रहते। तो उसमें गुरु जी हाँ, हाँ, मेरे के बारे में आपसे दस पांच मिनट में और दस मिनट में आपको तो जब उनके बारे में बताओ मैं उचित समझता हूँ एक बड़े स, बड़े महानी सन्यासी हो गए जो हमारे महाराष्ट्र के दिहा जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले जो लोग है उन लोगों का जो बेसिकली उनके पास में वो मालूम रहता है कि दान का महत्व क्या है दान करने से क्या होता है आदमी को कितने भूलने मिलता है अगले जन्म में या इस जन्म में तो हमारे गुरु जी ने बेसिकली सबको सिखाया की श्रम दान करके अपने हाथ से जो भगवान के मंदिर उनकी जिंदगी में भगवान शिव के नाौस, नाौस जो है उन्होंने पुनर्जी जीवित करके मतलब उसको रिस्ट्रक्चर कर सब नाम से बनाया और कम से कम तो हजार दो तो हजार एकड़ जमीन जो थी जो बिल्कुल अनुपजाऊ थी मतलब उसको वो बिल्कुल उसके कुछ भी नहीं रहता था मतलब तो कोई क्रॉप आता नहीं था तो वो उसको वो के से लोगों वो से तो उन, खेती भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे कर दी और उसके फर्जी अपेक्षा नहीं की वो ना तो जिंदगी में उन्होंने तो पैसे को टच किया ना किसी गोल्ड को टच किया और उनके सबसे बड़ी खास बात यह होती थी कि वो ब्रह्मचारी थी और उनके बारह साल उन्होंने हमारे नजदीक का तहसील है वहां पे आंदोलन करके गाँव है वहां पे उन्होंने प्राण रूप जो जमीन के नीचे छोटी सी दस बाय दस, दस बाय पांच की रूम ऐसे जमीन के नीचे थी वहाँ साल पदमाशन लगा के बारह साल तपस्र्या की उसी उनके जो थे, उनको से नीचे, उनको से चलना नहीं होता था तो वो बारह साल में वो सिर्फ फल यानी की एक ग्लास दूध सवेरे लेते थे, थे और उसपे उन्होंने लगातार बारह साल भगवान शिव का नाम स्मरण किया जाप किया तप किया तो साक्षात भगवान शिव ने उनको तीन बार सगुन सब, सब, रूप में दर्शन दिया और भगवान शिव ने कहा कि आप आपकी जो तो काम मतलब आपकी ध्यान साधना करने का समय अभी खत्म हुआ है आप जनता के लिए समाज के लिए पब्लिक के लिए जो कुछ करना है उनको आप मेरे प्रचार करो फिर शिव के मंदिर के उन्होंने सब प्रतिष्ठापना की वापस तो पुनर्जीव के जो मंदिर थे ऐसे उन्होंने नव मंदिर बनाया त्रम्बकेश्वर में हमारा मंदिर है नासिक नासिक में मंदिर है उनका तो वहाँ भी मंदिर है और वेरून जो है वहां पे भी मंदिर है औरंगाबाद में मंदिर है ऐसे बोलो खानदेश हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे भी मंदिर है यहाँ पुंतांबा करके हमारे बाजू में वहां पे भी मंदिर है शिव के सब शिव के मंदिर सब श्रमदान से बना ना किसी कॉन्ट्रेक्टर की वजह से ना कोई ऐसा सिविल इंजीनियर ना कोई कोई मतलब जो भी है लोगों से काम करोते थे उसके नैसर्गिक सिर्फ अलहार करना है अनुष्ठान जो इतना ही खाने का आठ दिन में बात करने का नहीं मतलब सवेरे साढ़े तीन बजे उनके ठंडे पानी से नहाने का और पूरा दिन तक मतलब जाप करते की मतलब तो भी जिन्होंने हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात यह होगी उनकी जो समाधि में हो गई उनका महानीर्माण हो गया है उनकी इच्छा अनुसार में समाधि दी तो वो समाधि का जो मतलब पब्लिक का लोगों से मतलब दस रुपए से लेके पांच रुपए से लेके पचास रूपए तक या पांच हजार बनाया उनकी पंच धातु की मूर्ति बनाई जो की साई बाबा की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी थे, थे उनके पोते ने यह मूर्ति बनाई है उसमें पंच धातु का सब विश्लेष किया है समवेश किया है उसमें चांदी है सोना है पांच सौ किलो सोना है चांदी और ये सब उनका पदमा जिस जैसे वो बैठते थे मतलब तो करने करने के लिए, तो करने के लिए लिए से उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो गया है तो वो कार्यक्रम के मुख्य यजम के रूप में या पूजा में चार पाँच दिन के पूजा में ओके okay, संदीप जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने संत महात्मा के बारे में बताया माउनी बाबा के बारे में बताया और इसके साथ जो सोशल एक्टिविटीज आपके चलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें या, या, या, तो हम सात बार पूरा महाराष्ट्र का दौरा हो गया और मेरे प्रेसिडेंट है जो के साथ हो गया, सब, सभी जगह में गया उनके जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे स्कूल निकाला थे आप आप सकते कि में पैतावाला ग्रामीण वहाँ पे मेरे पिताजी के मतलब हमारे गुरुजी के अनुसार वो तो मेरे पिताजी जो काम कर रहे है मिस्टर एमराव चमान साहब उन्होंने वहाँ पे संस्कृत जो भाषा है अपनी आद्य भाषा है पूरे विश्व की जो भाषा है उसका ओरिजिन जो है वो संस्कृत तो किया है और बच्चों को मेडिटेशन करके बच्चों को ध्यान कम से कम हर रोज आने के बाद में आधा घंटा एक घंटा बच्चे ध्यान करते है संस्कृत सीखते है संस्कृत भाषा सीखते हैं संस्कृत भगवद गीता का श्लोक से जो भी है तो उसके अनुसार बच्चों को यह मतलब एडवांस जो एजुकेशन है वो तो है ही, ही स्कूल का लेके मिलकर भी ये अपना कल्चर जो है अपनी संस्कृति जो है उसी माध्यम से ये सब काम चल रहा तो है आज हमारे कम से कम सबसे लेके आज तक मतलब हमारे यहाँ मुस्लान में दो बार बड़े गोदाम रहते थे कम से उसमें दो लाख दो लाख लोग शरीर होते उनको उनको महाप्रसाद जो है वो बना के खिलाते हैं उसका भी एक अलग सा वैशिष्ट मतलब तो आप कह सकते कि एक लोगों से जो हमारे यहाँ जवार या बाजरे का जो ये रहता है रोटी रहता है वो लोग बना के बेचते है फिर आश्रम में हमी जो उसको मतलब ग्रेवी वाला जो अपना सा दाल रहता है वो हम लोग बनाते है वो कम से कम चालीस पचास हजार लीटर बनाते है और उसमें, उसमें लोगों को प्रसाद के रूप में देते हमारे जनार्दन स्वामी के पुरी पुरी और का जो भक्त गण परिसर जो है वो हमारे महाराष्ट्र के सात आठ जिले में है कम से कम तो तो उनके दो चार लाख पांच लाख छह लाख तो कम से कम उनके अनुग्रह लिए शिष्य है तो तो तो में दो बार आते हुए ये सब हमारा था था तो में हमारा सब चलता रहता है इसमें पूरी तरह से हम मैं मैच तो रहता है और ये जो वाले है तो उनको तो हम लोग हम लोगों के मतलब ट्रस्ट की तरफ हम, से हमेशा उनके लिए सेवा है उनकी जो कि वो सब किया की जाती है और ऐसे ही हर रोज वहाँ पे कम से कम सौ दो सौ लोग मतलब आने जाने वाले जो लोग है रास्ते पे चलने वाले लोग उनको भी का वहाँ पे काम चलता है उसका तीन चार लेकर में काम चलता है और ये सब इसी तरह से धार्मिक और सोशल काम उसके जरिए वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैम्प चलते रहते हैं संस्कृति जो भी है वो तो रहती है वापस सोशल में अपना प्लांटेशन प्रोग्राम रहता है बच्चों को कुछ अलग सा मतलब स्पोर्ट्स के बारे में वहाँ पे जो भी है उसकी जानकारी दी जाती है ये सब काम यहाँ पे चलते हैं। ओके ओके ठीक है संदीप जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया जनार जनार... था हमारी सभी श्रोताओं को भी जनार्दन स्वामी महाराज जनार्दन स्वामी मोहनगिरी बारह साल उन्होंने उनका नाम मोहनगिरी करके अच्छा अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा की रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं संदीप जी तो मैं चाहूंगा की आप एक मैसेज के तौर पर उन सभी को क्या बताना चाहेंगे बस भगवान पे देख भगवान पे विश्वास करो ये दुनिया जो चलती है, मैं, मैं है, है, है लेकिन खत्म होता है वहाँ अध्यात्म प्रारंभ होता है जी जी तो आप लोग तो आध्यात्मिक हो तो बहुत ही अच्छी बढ़ती है माँ भी हो तो भी कुछ भगवान के ऊपर भरोसा रखी है जो भी है जिस भी संस्था में है किसी भी मार्ग में आप मार्ग कर रहे हैं तो आप पे तक लगे तो सभी श्रोताओं को ये तो पता चल गया की विज्ञान के साथ साथ ईश्वर पे भरोसा रखना भी जरूरी है जहाँ पर विज्ञान काम नहीं करता वहाँ पर आपका विश्वास भगवान पे जो है वही काम करता है तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आप काफी समय से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो कोई एक अध्यात्म गीत या भजन जो आपको बहुत दिल से लगता है वैसे एक कोई भजन आप सुनाइए हल्का सा सुनाइए एक लाइन हमें हमारे हमारे महाराष्ट्र में आपको तो पता है अभी जो एकादशी आ रहे हमारे हजारों लाखों भक्तगण जो है हमारे प्रस्थान कर रहे हैं कम से कम चार सौ पांच सौ किलोमीटर पैदल चल के चल लोग आषाढ़ी एकादशी वहां रहते है तो उसी के बारे में मराठी में, में, में, में, मरा में जो भजन है वो आपसे दो पीसता हूँ वो भजन इस तरह है चलती पंडरी की बात संसरा ची सुन अग लव ले चलती पंडरी की चलती पंडरी की बाट पऊले चलती पंडरी बाट संसरा जी तोड़ी अगाठ चलिए संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने भावनाओं को व्यक्त किया अपने बारे में परिवार के बारे में और जनार्दन महाराज के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा मैं और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें आगे भी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी आपके साथ करेंगे तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका आप तो आपको हमारे बहुत हमारे तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं चलिए संदीप जी थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ और सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही संदीप जी ने जो बातें बताया और आखिरी में जो मैसेज उन्होंने बताया वो मैं चाहूंगा की आप एक बार याद करके उस पर विश्वास करके काम कीजिए तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा इनकी शुभकामनाओं के साथ सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें और खुश रहें ऐसी भावना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी धन्यवाद धन्यवाद तो क्या